अध्यात्म रामायण बालकांड तृष्ट भय संस्तो राजा दशरस्ता अर्घ्यादि पूजा विस्मृत्याही चा ब्रवीर दंडवत प्रणिपत्या पुत्र प्राण प्रयत् उस समय महाराज दशरथ उन्हें देखते ही भयभीत हो गए और अर्घ्यादि से उनकी पूजा करना भूलकर रक्षा करो रक्षा करो ऐसा कहकर पुकारने लगे और दंडवत प्रणाम करके बोले मुझे पुत्र के प्राणों का दान दीजिए इतिब्रुवंत राज अनादृत्य रघुत्तम वाच निष्ठुर वाक्यम क्रोधा इति नामना में तरसी क्षत्रिया इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा की ओर कुछ भी ध्यान न देकर उन्होंने क्रोध से व्याकुल हो कठोर वाणी से रघुत्तम श्री रामचंद्र जी से कहा अरे क्षत्रियाधम तू मेरे ही समान राम नाम से विख्यात होकर पृथ्वी में विचरता है द्वंद्वयुद्धम प्रयक्षा सुु यदि तम क्षत्रियो शिव पुराण जर्जरम चापम भंग से मुदार सो यदि तू वास्तव में क्षत्रि है तो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध कर एक पुराने जीर्ण धनुष को तोड़कर कर व्यस्त ही अपनी प्रशंसा कर रहा है अस्मस्तु वैष्णवे चाप आरोपयी चेदुण तदा युद्धम तया सा कौमी रघुवंश अरे रघुकुल यदि तू इस वैष्णवधनुष पर रोंदा चढ़ा देगा तो मैं तेरे साथ युद्ध करूँगा नोचे सर्वाण्ढनि क्षत्रिया तस्में चाला वसुधा भृत अंधकारो बभूवात सर्वेश चक्षुषाम नहीं तो मैं अभी सबको मार डालूंगा क्योंकि क्षत्रियों का अंत करना तो मेरा काम ही है परशुराम जी के ऐसा कहने पर पृथ्वी बारंबार कांपने लगी सरथिर्वीरो वीक्षित भागव धनुरािद्य तस्ता गुणमंजस तूीरादा सन्धवीजवाच भागव शुणु ब्रह्मण्वचो मम लक्षम दर्शो ममसाय तब दशरथ नंदन वीरवर राम ने परशुराम जी की ओर रोष पूर्वक देखते हुए उनके हाथ से धनुष छीन लिया और उस पर अनायास ही रोंदा चढ़ाकर अपने तरकस से बाण निकालकर उस पर रखा और उसे खींचकर कर धृगुनंदन परशुराम जी से कहा ब्रह्मंड मेरी बात सुनो मेरा ब्रांड अमोघ है या व्यर्थ नहीं जाता इसके लिए शीघ्र ही लक्ष्य दिखाओ